परमार्थ प्रसंग 38. फिर कृपा उनके उस पर ही होती है जिसे वे देखते हैं कि वह शक्ति भर कर रहा है अपने को बिल्कुल भी बचाकर नहीं चलता भयानक तरंगों में पड़ जाने पर भी पतवार नहीं डाल देता जो खुद ही जूझने के बाद समझ पाया है कि उनकी कृपा के सिवा स्वप्रयत्न से उन्हें प्राप्त कर सकना असंभव है जब उसे चारों ओर घोर अंधकार दिखता है कोई कूल किनारा नहीं अत्यंत थक जाने से और अधिक तैरने में असमर्थ होकर बार बार डुबकी खाते खाते अंत में पूर्णतः डूब जाने लायक हो जाता है उसी समय वे उसे अपने करकमलों में उठा लेते हैं उसे जन्म मृत्यु के उस पार ले जाते हैं जहाँ अनंत आनंद अनंत शांति विराज रही है जिस आनंद का लेष मात्र पाकर जीव अपने को परम सुखी समझता है उनतालीस संसार से इतना डरने पर कैसे चलेगा वीर होने की जरूरत है संसार को तुच्छ समझना चाहिए मैं अत्यंत दुर्बल हीन और नाचीज हूँ मुझसे कुछ नहीं बनेगा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा ऐसे भावों को पूर्णतः ना हटा सको तो कभी भी कुछ ही नहीं प्राप्त कर सकोगे इन सब भावों को मन से झाड़ कर फेंक दो और वीर के समान कहो मेरे लिए असाध्य ही क्या है मैं अमृत पुत्र हूँ अमृत तो मेरा जन्मसिद्ध हक है संसार की कोई भी शक्ति मुझे उससे वंचित नहीं कर सकती चालीस जब कभी भी मन में दुर्बलता या अवसाद भाव का उदय हो इस श्लोक को बार बार पढ़ने लगो अहम देवो न चान्योस्मी ब्रह्म न शोक भाव मैं मैं मैं देवता अन्य कुछ नहीं नहीं साक्षात स्वरूप स्वरूप शोक मुझे इस भी नहीं कर सकता क्त स्वभाव हूँ ओम तत्सत ओम एकतालीस जितना हो सके उनका स्मरण मनन करो एक उन्हें ही अपना आदमी समझो उन्हें आत्मीयतम समझो जो तुम्हारे यह और परकाल के एकमात्र आश्रय और संबल हैं उन्हें ही करण पूर्वक प्रेम करो जो जिसे प्यार करता है उसकी ही बातें सोचता रहता है सोचते हुए उसे सुख मिलता है आनंद मिलता है उसे पा लेना चाहता है पाकर उसे सदा हृदय में धारण किए रहना चाहता है उसे बिल्कुल ही अपना बना लेना चाहता है दूसरी बात या काम फिर उसे अच्छे नहीं लगते और किसी की उसे इच्छा भी नहीं होती सब का विक्षेद है अंत है पर भगवत प्रेम का अंत नहीं वह तो अक्षय भंडार है जितना पान करोगे उतनी प्यास बढ़ेगी अंत में आनंद में विभोर होकर आत्मविस्मृत होकर तन्मय हो जाओगे तभी जीवत्व मिटकर कर देवत्व मिलेगा सवत्व हटकर शिवत्व पाओगे मृत्यु के स्थान पर अमृतत्व प्राप्त करोगे बयालीस उपदेश तो कितने ही सुने हैं किताबों में पढ़े भी हैं पर उसका कुछ अंश भी यदि जीवन में न पाल सको तो हजार उपदेश देने पर भी सब निष्फल हो जाएगा कोई दूसरा तुम्हारी लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा खुद को ही करना पड़ेगा जो अपने जीवन मरण की कीमत चुकाने को भी कटिबद्ध होकर लग जाता है भगवान उसी की सहायता करते हैं उसी पर कृपा करते हैं और तो और वे उसका समस्त भार भी अपने कंधों पर लेकर उसे मार्ग में दूर तक पहुंचा आते हैं प्रथम पुरस्कार बाद में कृपा अंत में वस्तुलाभ थिराजिस ठीक ठीक धर्मोपलब्धि बड़ी मुश्किल बात है हर किसी को नहीं हो जाती भीतर कुछ पदार्थ सार चाहिए सुकृति शुभ संस्कार सरलता आंतरिकता अभावबोध यही सब भीगे असार काठ देख कर, इतने दयालु भगवान श्री राम कृष्ण भी उनकी ओर निगाह उठाकर नहीं देखते थे कहते थे इनका इस जन्म में नहीं होगा भींगे काठ यानी घोर संसारी बद्ध जीव